उसकी चोट खाकर वे मूर्चित हो गए फिर थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने युधिष्ठिर को सौ बाढ़ मारे अब युधिष्ठिर ने भी नौ सहायों से शल्य की छाती छेद डाली और छह काट दिया यदि एक सल्य ने दो सहायकों से युधिष्ठिर के धनुष के दो टुकड़े कर दिए तब युधिष्ठिर दूसरा भयकर धनुष हाथ में लिया और शल्य को सब ओर से बिंद डाला सल ने भी नौ बाण मारकर युधिष्ठिर और भीमसेन के कवच काट दिए और उनको भुजाओं को उनकी भुजाओं को भी कर डाला। फिर सल्ले ने एक छुराकार बाण से युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और कृपाचार्य ने उनके सारथी को यमलोक भेज दिया इतना ही नहीं शल्य ने उनके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार आरम्भ किया राजा युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था देख भीमसेन ने बड़े वेग से बाढ़ मारकर शल्य का धनुष काट डाला और दो सहायकों से स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहुंचाई फिर एक बार से उनके सार्थी का सिर धर से अलग करके चारों घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया उस समय मध्य राजल्य हाथ में ढाल तलवार लिए रथ से कूद पड़े और नकुल के रथ की ईशा हर्षा काटकर राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े राजा शल्य को युधिष्ठिर के ऊपर धावा करते देख धृष्ट द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात की सहसा उन पर टूट पड़े तदनंतर भीमसेन ने नौ बारे कर दिए और तलवार से आपकी सेना में विचरते हुए वे जोर जोर से सिंहनाथ करने लगे उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खून से लथपथ हुई आपकी सेना मुरछित सी हो गई उसे दिशाओं का भी भान न रहा तत्पश्चात शल्य युधिष्ट की ओर बढ़े और युधिष्ठिर शल्य की ओर युधि ने भगवान श्रीकृष्ण के कथन अनुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न जैसे आठा कर उन्होंने मध्र राज की ओर देखा उस समय मध्र राजल्य धर्मराज युधिष्ठ की दृष्टि पड़ने से भस्म नहीं हो गए यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात मालूम हुई तदनंतर युधिष्ठिर ने उस दमकती हुई भयंकर शक्ति को के के के ऊपर बड़े वेग से से चलाया, जोर फेंकने कारण उससे आग की की की छूटने लगी। ने चंदन और उत्तम आसन आदि द्वारा सदा ही उस शक्ति की पूजा की थी। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित तथा अथर्वा अंगिरा द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या के समान भयंकर थी उसमें जलचर थलचर तथा नभचर जीवों को भी बलपूर्वक नष्ट करने शक्ति थी विश्वकर्मा ने ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करके उसका निर्माण किया था वह ब्रह्मियों का विनाश करने वाली और लक्ष्य में उसे भयंकर मंत्रों से मंत्रित करके बड़े यत्न के साथ अपने शत्रु मध्य राज्य पर छोड़ा था एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गई थी दूसरे उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था तो भी उसकी चोट सहने के लिए मद्रास्य गरज उठे किंतु वह शक्ति उनकी छाती छेदती हुई शरीर के मर्मस्थानों को विधीन कर पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी अपने साथ ही लेती गई उनका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वे लोह लुहान होकर प्रेम से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए से गिर पड़े तदनंतर राजा युधिषण ने धनुष और तेज किए हुए में से एक ही क्षण में बहुत से शत्रुओं का नाश कर डाला उनके बालों से आच्छादित होने के कारण आपके सैनिकों ने आंख मीच ली और आपस में ही एक दूसरे को घायल करके वे बहुत कष्ट पाने लगे उस समय उनके शरीरों में खून की धाराएं बह रही थी और वे अपने अस्त्र शस्त्र खोकर जीवन से भी हाथ धो रहे थे मद्राज का एक छोटा भाई था जो अभी नवयुवक था वह सभी गुणों में अपने भाई की बराबरी करता था शल्य के मारे जाने पर वह पांडुनंदन आया और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराजों का निशाना बनाने लगा तब धर्मराज ने उसे छह बाणों से बिंद डाला और दो छुराकार सहायकों से उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट गिराया फिर एक तेज किए हुए भल्ल के द्वारा उन्होंने उसका मस्तक काट लिया तब खून से रंगा हुआ उसका धड़ रस नीचे गिर पड़ा देख कर कौरव सेना में भक्तर पड़ गई उस समय सात्यकी भागते हुए कौरों पर भी बाढ़ ने, ने दस बाणों से सात को और तीन से उसके घोड़ों को घायल कर दिया फिर एक बार मारकर उसके धनुष को काट डाला सात ने उसे फेंक कर दूसरा धनुष उठाया और कृतवर्मा की छाती में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 वह रथ पर बैठे हुए पांडु पुत्रों पर ध्रष्टुमन पर और अनर्थ देश के राजा पर बाणों की वर्षा करने लगा जैसे मरण धर्म अपनी मौत को नहीं टाल सकते उसी प्रकार ये पांडव महारथी दुर्योधन को नहीं लांग सके इसी बीच में कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचा तब युधिष्ठि ने चार बाणों से कृतवर्मा के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और तेज किए हुए छह भल्लों से कृपाचार्य को भी किया घोड़े मारे जाने से कृतवर्मा रथहीन हो गया यद एक अस्वस्थामा उसे अपने रथ पर बिठाकर युधिष्ठिर से दूर हटा ले गया महाराज आप और आपके पुत्र के अन्याय से इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था युधिष्ठिर के द्वारा सल्य की मारे जाने पर सब पांडव प्रसन्न हो शंख बजाने लगे सबने राजा युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की नाना प्रकार के बाजे बजाये गए जिससे चारो ओर की पृथ्वी गूंज उठी